बगदाद का हाथी मैरी होल्ब्स किसने सोचा होगा कि सारलेमेन सम्राट की बगदाद के खलीफा से दोस्ती के बाद उन्हें एक सफेद हाथी का उपहार मिलेगा इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है लेकिन यह बात सच है एक असाधारण कारवा में सफेद हाथी अपनी पीठ पर एक विशाल घड़ी धरे मिस्र और इटली में भूमध्य सागर पार कर फिर बर्फीले आल्प से होकर जर्मनी आया जहाँ वो सम्राट सारलेमन से मिला सम्राट अपने विदेशी नायाब पालतू जानवर से बेहद खुश हुए उन्होंने सफ़ेद हाथी और अपने कई बच्चों से उन्होंने सफ़ेद हाथी को अपने कई बच्चों से मिलवाया और वे वो उसे अपने महल के पास गर्म पानी के झरनों में खुद के साथ नहलाने के लिए ले गए उन्होंने अपने हाथी को कवच पहनाया और उसकी मदद से डेनिस दुश्मनों से लड़ाई लड़ी जब हाथी वृद्धावस्था में मरा तो सार्लेमैन का दिल टूट गया वो इतने दुखी हुए कि वे रो पड़े छह फीट से अधिक ऊंचे आदमी ने गर्म झरनों के पास जाकर अपने राजसी कपड़े उतारे और फिर बुदबुदाते हुए पानी में डुबकी लगाई हाथी भी उनकी बगल में ही गर्म पानी में नहा रहा था फिर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से साथ गर्म पानी में एक दूसरे के साथ गर्म पानी में नहाने का आनंद दिया ये दोनों अद्भुत प्राणी कौन थे अबू और सार उनमें से एक अबू नाम का हाथी था जो मुस्लिम दुनिया के केंद्र बगदाद से आया था दूसरा सम्राट सारलेमिन था जिसने जर्मनी के प्राचीन शहर आचेन में अपने घिनो ने महल से अधिकांश यूरोप पर शासन किया था इन दोनों का एक साथ आना कैसे संभव हुआ मुझसे जितना बनेगा उतनी अच्छी तरह से यह बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा हालांकि मैं सिर्फ एक विनम्र भिक्षु नटकर हूँ और बोलते समय हकलाता हूँ मेरे मठाधीश ने मुझसे यह कहानी लिखने को कहा है हमें हकलाता जरूर हूँ लेकिन गाते समय नहीं ऊंचे चौड़े कंधों वाले बेहद ताकतवर सम्राट सारलेमिन के बाल काले थे और उनकी एक कान से दूसरे कान तक फैली हुई थी वे शक्ति प्रदर्शन के लिए हमेशा अपने साथ एक सोने की तलवार रखते थे सारलेमिन एक बहुत जिज्ञासु व्यक्ति थे उन्होंने पूर्व यानी ईस्ट में एक महान राजा के बारे में कहानियां सुनी थी वो उसे कुछ सीखना चाहते थे वो शख्स बगदाद के महान खलीफा खलीफा हारून अल रसीद थे इसलिए सार्लेमैन ने महान हारून से मिलने के लिए अपने कुछ भरोसेमंद दरबारियों को भेजा इन दूतों ने जर्मनी से हजारों मील दूर की यात्रा की अल्पस पर्वतों से लेकर इटली तक और अंत में उन्होंने भूमध्य सागर को नाव द्वारा पार किया जब वो यूरोपवासी बगदाद पहुंचे तो उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर वे चकित रह गए वहाँ गलियों में गायक और संगीतकार घूम रहे थे विद्वान आपस में बाहर बहस कर रहे थे वहां सैकड़ों खूबसूरत इमारतें और पुस्तकालय और मस्जिदें थी वहाँ आकाश होने वाली मीनारें थी और दीवारों पर चमकती शानदार टाइलें थी इस महान शहर के केंद्र में हारून अल रसीद एक शानदार सुनहरे महल में रहते थे उन्होंने सारलेमेन के राजदूतों का खुले दिल से स्वागत किया सारलेमेन की तरह हारून भी बहुत उत्सुक थे वे भी पश्चिम के शक्तिशाली सम्राट के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे कुछ हफ्तों और उसके बाद कुछ महीनों तक हारून ने सार के लोगों का कलाकारों संगीतकारों विद्वानों गणितज्ञों वास्तुकारों और कवियों से परिचय कराया राजदूतों ने जो कुछ देखा और सीखा उससे वे चकित रह गए बगदाद के लोग विज्ञान चिकित्सा इंजीनियरिंग और कला के बारे में वे में वो चीज़ें जानते थे जो यूरोपीय लोगों को भी नहीं पता था यूरोपीय मेहमानों को संगीत कार्यक्रमों के साथ बढ़िया भोजन खिलाया गया बर्फ से बना शरबत भी पिलाया गया। ये सभी चमत्कार सही थे, मैं कसम खाता हूं। में अपने सात सम्राट सारमिन के लिए उपहारों का एक कारवा भेजने का निर्णय लिया लेकिन यह उपहार पर्याप्त नहीं थे हारून द्वारा भेजा कीमती पानी का जगह हारून का भेजा कृपाण और मैन का उपहार और इसलिए हारून ने अपने कारीगरों को एक शानदार घड़ी बनाने का आदेश दिया हर घंटे बाद पीतल के भार एक बड़ी थाली यानी झांझ पर आकर गिरते थे और समय की घोषणा करते थे घड़ी के चेहरे पर बारह दरवाजे थे जैसे ही घंटी बजती एक दरवाजा खुलता और उसमें से एक यात्रिक बाहर निकलता था यह घड़ी उन जादुई कहानियों की तरह थी जिनका उल्लेख अरेबियन नाइट्स में है लेकिन यह उपहार भी पर्याप्त नहीं था अरुण पश्चिम के महान सम्राट को एक और कीमती वस्तु भेजना चाहते थे उन्होंने बहुत सोच विचार किए और अंत में फैसला किया कि सार्लेमेन के योग्य उनके दरबार दरबार के खजान में सबसे अधिक दुर्लभ अबू नाम का एक हाथी था अबू जब पैदा हुआ तो उसकी त्वचा का कोई रंग नहीं था जिसके कारण वो सफेद हो गया वो इतना मूल्यवान था कि उसका रक्षक इशहाक नाम एक यहूदी हमेशा अबू के साथ रहता था जहाँ अबू जाता वहां इशहाक भी जाता वो अब के साथ खाता और सोता भी था इसलिए निश्चित रूप से इशाक को भी सार्लमेंट के राजदूतों के साथ ही जाना था फिर उन्होंने अपनी वापसी की लंबी यात्रा शुरू की घड़ी और अन्य खजानों के साथ पार्टी ने बगदाद से अपनी वापसी यात्रा शुरू की अबू की पीठ पर एक खोदे में हारून की शानदार घड़ी थी सम्राट सार्लियमेंट के लिए एक उपहार दूसरे उपहार के ऊपर रखा था वो कारवा जरूर एक आश्चर्यजनक नजारा रहा होगा लेकिन यह सच है कसम से वे प्रसिद्ध जनरल द्वारा तय किए गए प्राचीन पर ही चले हैनीबल ने 500 साल पहले सैतीस साथियों के साथ आलस पहाड़ियों को पार किया था वो क्या गजब की यात्रा थी बर्फ से ढकी हुई ऊंची चोटियां सक्री पगडंडियां जो खड़ी पहाड़ियों के बीच से ऊपर गुजरती थी और जहां सीधे हजारों फीट नीचे गिरने का खतरा था अंत में वर्ष 802 की जुलाई में लगभग दो साल की यात्रा के बाद कारवा सारलेमैन के दरबार में वापस पहुंचा मुझे नहीं पता कि सार को क्या ज्यादा पसंद है अबू या उस पर लगी विशाल घड़ी अति अपनी सूढ़ हवा में उठाई और फिर इशाक ने उसे सड़कों पर परेड कराया ऐसा लगा जैसे चीखती हुई भी भी भीड़ से अबू कह रहा हो मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूं मैं तुम्हें सलाम करता हूँ सारलेमैन ने अबू और ईशाक को अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित किया दिन में एक दो बार सार्लेमैन अपने विशाल अतिथि से मिलने जाता था अबू के खाने के लिए सुबह सुबह घास और छाल के ढेर लाए जाते थे एक विशाल गड्ढे में अबू के लिए हमेशा ताजा पानी भरा रहता था और जब अबू अपनी सूट उसे उसमें डुबाता था पानी को चूसता और फेंकता था तो सार्लेमैन उसे देखता था अबू अपने मुँह में या फिर अपने शरीर पर पानी की बौछार करता था सार्लेमैन ने मेहमान राजाओं और रानियों को अपना सुंदर अबू दिखाया अबू को देखने के लिए सम्राट के कई बच्चे भी आए सार्लेमेन ने अपने दरबार में कलाकारों को उस असाधारण प्राणी के चित्र बनाने के आदेश दिए पूरे साम्राज्य में अबू की छवि वहां के सिक्कों और कपड़ों पर दिखाई दी आचेन शहर में सार्लेमेन के मकबरे में पाए जाने वाले हाथियों के डिजाइन का बुना हुआ रेशमी कपड़ा सार्लेमे ने अबू को कवच पहनाया और फिर उस पर सवारी करके वो अपने टेनिस दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में उतरा सफेद हाथी को देखकर दुश्मन के सैनिक इतने भयभीत हुए कि उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और मैदान से भाग गए उन्हें लगा जैसे अब जादू से पैदा किया गया था अपने मालिक की ही तरफ बूढ़ा होने लगा था सार्लेमन ने अबू और इशाक के लिए ऑग्सबर्ग शहर में नदी के पास एक घर बनवाया जहाँ अबू रोज नहा सकता था सारलेमैन अक्सर अपने दोस्त अबू से मिलने जाता और उसकी सूंग को थपथपाता था हेलो मेरे बहादुर दोस्त वो कहता अंत में आठ में अब की मृत्यु हो गई जब सार्लेमैन को अपने पुराने दोस्त की मौत का पता चला, सम्राट और सफेद हाथी दोनों असामान्य थे और कुछ अजीब परिस्थितियों के कारण वे एक दूसरे को समझते थे एक आदमी और एक हाथी आप कहेंगे यह कैसे संभव हो सकता है लेकिन यह सच था मैं कसम खाकर कह सकता हूँ